राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा निर्मित प्रस्तुत है कक्षा 1 के छात्रों के लिए कार्यक्रम चिरमी भाग 2 आलेख रमा पांडे का है और इसे प्रस्तुत कर रहे हैं अजीत गुप्ता कल की कहानी याद है ना दोस्तों हां हां कि ने कपड़ा क्यों नहीं सिया चलो दोस्तों आगे सुनो ये कहानी अपनी चिरमी गुड़िया से नमस्ते दोस्तों लो मैं आ गई रोज मैं इसी वक्त तो अपनी नन्ही नन्ही प्यारी प्यारी किरमी गुड़िया से खेलती से बात के करती हूं शहर की गांव की घर की अपनी और तुम लोगों की लेकिन ये मुझसे कुछ नहीं बोलती बस चुप ही रहती है बोलो नाsearchTerm बोलो ना बोलो नाsearchTerm दोस्तों क्या हाल है तो कल मैं कह रही थी सोन चिरैया का लहंगा दर्जी ने क्यों नहीं सया दोस्तों आज मैं अपना लहंगा लाल रंग का रंगवा कर लाई हूं जानते हो किससे रंगवाया था अरे दोस्तों अपने गांव के रंग रेत से रंगवाया था केमिनी ने भी अपना लहंगा वहीं से रंगवाया होगा हाहा वहीं से रंगवाया था मैंने अपना लाल लहंगा अरे भाई इस रंगरेष के चक्कर में मैं अपनी वो कहानी तो भूल ही गई जो कल मैं तुम्हें सुना रही थी हां तो दोस्तों सुनो रिया ने धुनिए से रुई धुनवाई जुलाहे से सूत कटवाया और बुनकर से कपड़ा बुनवाया फिर दर्जी के पास जाकर बोली इस दर्जी भैया देखती भैया ये लो कपड़ा अब तुम ही रो लाल लहंगा सी दो ना लेकिन हां इसमें कोटा पट्टी लगा देना और जरी के तारों से कढ़ाई भी कर देना देसी बोला देख भाई सोच रहीया भाई तेरा लहंगा तो मैं सी दूंगा पर गोटा पट्टी और जरी के तार की कढ़ाई करवानी हो तो तू सलमा के पास जा भाई ये काम तो वही करेगा चिरैया सलमा कारीगर के पास गई और उसे सारी बात बता दी सलमा कारीगर ने सारी बात सुनी तो उसने कहा आई बीबी सोन चिरैया आई 10 मोहरे लगेंगी कढ़ाई के काम में आख रानी के लहंगे जैसी कढ़ाई कोई आसान नहीं है मैं दिन रात काम करूंगा तक चमचमाते चमचमाते सितारे और गोटा पट्टी लहंगे पे टांकूंगा अबै सुई से महीन महीन काम करूंगा ऐ भाई सितारे टांकना भी तो बड़ी मेहनत का काम है सुन चिरैया बोली ठीक है ठीक है सुन चिरैया के घोंसले में 10 मोरे रखे थे वो उन मोरों को ले आई और कारीगर से बोली ये लो दस मुहरे अब काढ़ो मेरा लहंगा और टांको सलम में सितारे कारीगर ने उस लाल लहंगे पर सलम में सितारे टांके और चमचमाता चमचमाता बहुत चमचमाता कपड़ा तैयार कर दिया सोन चिरैया खुशी से पागल हो गई और गई सीधे दर्जी के पास फुदकती-फुदकती पदक पदति पदति बुधते और तंजी के पास पहुंच गई देसी के पास पहुंच कर सोच रही है बोली तंजी भैया तंजी भैया देखो देखो ना कितनी सुंदर कढ़ाई है मेरे कपड़े पर लो अब तो सी दो ना मेरा लहंगा वैसे लहंगा सीने लगा और सोच रही है सोचती रही खुशी-खुशी यह गाना गाने लगी नन्नी नन्नी सुईया रे रेशम का मेरा काडना नन्नी नन्नी सुईया रे रेशम का मेरा काडना दसी लहंगा सीता जा रहा था और चुनरिया बहुत खुशी से और फटक रही थी और फटक रही थी और गा रही थी नन्नी नन्नी सुईया रे रेशम का मेरा काडना ननिन नी सोईयारी रेशम का मेरा काडना ननिन नी सोईयारी रेशम का मेरा काडना अर इतने में दर्जिनें लहंगा सींदिया कब लहंगा सिलकर तैयार हो गया तो सोन चिरिया ने उसे पहन लिया और फिर क्या हुआ जानते हो हां चली सोन चिरिया चमकती मटकती चटकती लपकती अब पहुंच गई राजा के महल के पास लेकिन जानते हो दोस्तों रास्ते में क्या मिल गया बेचारी को सोन चिरौटा उसने सोन चिरैया से पूछा ओ हो यह लाल लाल लहंगा पहनकर कहां जा रही हो सोन चिरैया ने कहा आज मैं तो राजा के महल में जा रही हूं चिरौटे ने पूछा ओ हो राजा के महल में भला किस लिए सोन चिरैया बोली अरे तुम्हें नहीं मालूम मैं तो राजा से शादी करने जा रही हूं राजा मुझसे शादी करेंगे मैं रानी बनूंगी यह सुनकर चिरोंटे को बहुत गुस्सा आया वो बोला चल चल घर चल बढ़िया ही रानी बनने वाली अरे अपने घोंसले का क्या होगा अच्छा तू नहीं मानेगी ला तेरा रानी बनने का शौक मैं अभी पूरा किए देता हूं यह कह कहकर चिरोंटे ने छट से सुनचरिया का लाल लहंगा फार दिया उसकी सारी गोटा की पट्टी उधेर दी सार लेंगा फट गया उधर गया सुंचरिया रोती रोती रोती रोती शहर कोट्वाल के पास गई और उसे बोली देखो जी कोट्वाल जी मेरा न्याय कर करेगा मैं रानी कैसे बनूंगी इतने में दोस्तों जानते हो क्या हुआ राजा की सवारी वहां से निकली हम राजा बड़े तैयारू थे उन्होंने सोच रहीया को रोते खिलते खिल लिया पूछा कि क्यों रही हो तो सोच रहीया ने उन्हें पूरी बात बता और उससे कहने लगी कि अब क्या होगा तो राजा बोले प्यारी सोन चिरैया राजा के तो एक ही रानी होती है मैंने तो शादी कर ली है पर हां तुम्हें भी रानी बना दूंगा अगर तुम सोन चिरोटे से शादी कर लो मैं उसे जंगल का राजा बना दूंगा और तुम्हें सोने का बना हुआ एक खोसला दूंगा शादी में तुम्हें लाल लहंगा दूंगा चुराटे को जरी का साफा दूंगा फिर तुम दोनों हिल मिलकर बहुत प्यार से रहना बोलो तैयार हो ना सोच रही है ने जोर से कहा आ महाराज बिल्कुल प्यार हूं लेकिन मुझे शादी में लाल लहंगा दोगे ना फिर क्या था दोस्तों बड़ी धूमधाम से सोच रहीया कि सोम चिरोटे से शादी हुई चिरोटा जंगल का राजा बना और सोम चिरैया जंगल की रानी बनी लाल लहंगा पहनकर सोच रही सबसे मिलने गांव में आई फिर जानती हो दोस्तों उसने क्या किया दुनिया को धुनवाई दी जुलाहे को कतवाई दी बुनकर को बनवाई दी कारीगर को कढ़ाई दी और दर्जी को सिलाई दी रंगरेज को रंगवाई दी रे दुनिया को धुनवाई दी जुलाहे को कतवाई दी बनकर को बनवाई थी कारीगर को कढ़ाई दी दर्जी को सिलाई दी रंगरेज को रंगवाई थी रंगरेज को रंगवाई थी फिर सब खुश हो गई अब तुम भी खुश हो जाओ ना ऐसे अच्छा अब मुझे नींद आ रही है मैं चलूं चलो कल हम फिर आएंगे इंतजार करना नमस्ते Dostó, zor se queho, Jai Hint.